मातृदर्शन मां शारदा का वैशिष्ट्य, रामकृष्ण भावानंदोलन रामकृष्ण मूवमेंट में श्री रामकृष्ण मां शारदा तथा स्वामी विवेकानंद इन तीनों का अपना अपना विशिष्ट स्थान है इन तीनों के जीवन तथा उपदेश एक दूसरे के परिपूरक हैं तथा एक ही आदर्श के तीन पृथक पक्ष प्रस्तुत करते हैं इनमें से किसी एक को हटा देने पर श्री रामकृष्ण के महान संदेश का सही संपूर्ण मूल्यांकन करना असंभव है श्री रामकृष्ण आदर्श अथवा सिद्धांत की मूर्त विग्रह हैं स्वामी विवेकानंद उसके जगतव्यापी प्रचारक हैं तथा मां शारदा उसी एक संदेश को व्यवहारिक जीवन में कार्यान्वित करती हैं। श्री रामकृष्ण से हमें एक ईश्वर केंद्रित तिब्र साधना में जीवन की प्रेरणा मिलती है स्वामी विवेकानंद हमें शिव ज्ञान से जीव सेवा करने जगत कल्याण के लिए कार्यक्षेत्र में कूद पड़ने का आह्वान करते हैं और माँ शारदा हमें दैनंदिन जीवन में उच्चतम आदर्शों को जीने की कला सिखाती हैं श्री रामकृष्ण के अप्रतिम जीवन का अनुसरण करना लगभग असंभव है स्वामी जी की तरह वर्षों परिभ्राजक की तरह देश विदेशों में भ्रमण करते हुए धर्म प्रचार करना भी कुछ चुने हुए लोगों के लिए ही संभव है लेकिन पारिवारिक पृष्ठभूमि में यापित मां के सामान्य से जीवन का गृहस्थ ही नहीं बल्कि संगबद्ध सन्यासी भी आसानी से अनुसरण कर सकते हैं वह सभी के लिए आदर्श एवं अनुकरणीय है देश काल एवं पात्र के अनुसार अपने सामाजिक व्यवहार तथा साधना पद्धति में फेरबदल करते हुए बाह्य एवं आंतरिक द्वंद्वों एवं संघर्षों को यथासंभव अल्प रखते हुए श्री रामकृष्ण द्वारा प्रतिपादित उच्चतम आदर्शों को छोटे छोटे कार्यों में किस प्रकार प्रतिफलित किया जा सकता है यह प्रदर्शित करना ही मानो माँ शारदा का जीवन भ्रत था इसी में माँ का वैशिष्ट्य है माँ ने स्वयं कहा है आदर्श स्थापना के दृष्टि से जितना करना चाहिए मैंने उससे बहुत अधिक किया है वे कौन से आदर्श हैं जिन्हें माँ ने शत प्रतिशत से भी अधिक क्रियान्वित किया था वे है सहिष्णुता निरहंकारिता दोष दर्शन नहीं करना पवित्रता तथा गोपनीयता मां शारदा का सारा जीवन कष्टों में बीता था माता पिता गरीब थे और बहुत छोटी उम्र से ही वे मां के कार्यों में हाथ बटाने लगी थी थोड़ी बड़ी होते ही उन्हें गांव के लोगों की बकवास सहनी पड़ी कि उनके पति पागल हैं वे पागल की पत्नी हैं दक्षिणेश्वर में मां दीर्घ बारह वर्षों तक नौबत खाने के उसी सकरे छोटे कमरे में रही जहाँ पैर फैलाने के लिए भी पर्याप्त जगह नहीं थी सुबह स्नान आदि के बाद उस घर में जो घुसती तो रात्रि को ही बाहर आती कलकत्ते के संभ्रांत घराने की महिलाओं को उनका वहाँ रहना सीता के वनवास सा लगता था यहीं रहकर सुबह से शाम तक श्री कृष्ण तथा उनके भक्तों के लिए भोजनादि बनाना तथा श्री राम कृष्ण की अन्य सेवा शुश्रूषा किया करती थी इस पर भी उन्हें कभी कष्ट की अनुभूति नहीं हुई बल्कि दक्षिणेश्वर के वे दिन उनके सबसे सुखकर दिन थे इसका कारण सदानंद में श्री राम कृष्ण का सानिध्य था लेकिन कभी कभी उन्हें अपने प्राणों से प्रिय श्री राम कृष्ण के दर्शनों से भी वंचित होना पड़ता था पचास फीट की दूरी होते हुए भी वे महीनों उन्हें देख नहीं पाती थी इसके बाद माँ को वैधभ्य सहना पड़ा जो किसी भी नारी के लिए सबसे दारुण विपत्ति है श्री रामकृष्ण की महासमाधि के बाद मां को चरम आर्थिक संकट से गुजरना पड़ा जब कभी कभी चावल के साथ नमक को छोड़ और कुछ भी नहीं जुटता था जीवन के उत्तरार्थ में मां को एक भिन्न प्रकार का उत्पीड़न सहना पड़ा पगली भाभी के नाम से परिचित उनकी छोटी भौजाई उसकी कन्या राधु तथा माँ के अन्य छोटे भाई माँ पर ही आश्रित थे परिवार के इन सदस्यों से माँ को न जाने कितने अत्याचार सहने पड़े इसके बाद प्रारंभ हुआ नित्य वर्धमान भक्तों का आगमन जिनकी सेवा सुविधा के लिए माँ को दिन रात परिश्रम करना पड़ता था वे समय बेसमय आ टपकते थे तथा उनकी इच्छा आकांक्षाएं भी विचित्र हुआ करती थीं जिनकी पूर्ति के लिए मां को अनेक कष्ट उठाने पड़ते थे और सर्वोपरि असंख्य मंत्र दीक्षित शिष्य संतानों के जन्म जन्मांतर के पाप मां को अपने ऊपर लेने पड़ते थे जिससे उनके शरीर में ज्वाला होती थी तथा वह रोगग्रस्त हो जाता था इन सभी शारीरिक एवं मानसिक कष्टों को सहर्ष सहन कर माँ ने अपनी ही उक्ति सही अर्थात सहिष्णुता के समान गुण नहीं धैर्य के समान धन नहीं को चरितार्थ किया था श्री रामकृष्ण कहते थे जे स से जे ना सह से से से से रय जे नास से नास होय अर्थात जो सहन करता है वह जीवित रहता है असहिष्णु नष्ट हो जाता है माँ का जीवन इसी का प्रत्यक्ष दिग्दर्शक था माँ शारदा के चरित्र की दूसरी विशेषता है दूसरे के दोष दर्शन का सर्वथा अभाव वृंदावन में श्री बाँके बिहारी जी से उन्होंने कातर प्रार्थना की थी कि वे उनकी दोष दृष्टि दूर कर दें। उनकी यह प्रार्थना पूर्ण रूप में फलीभूत हुई थी अमजद नामक एक मुसलमान बुनकर माँ के पास आया करता था गरीबी के कारण बाध्य होकर वह चोरी डकैती भी करता था जो माँ जानती थी बहुत दिनों के अनुपस्थिति के बाद एक बार आने पर जब उसने कहा कि गाय की चोरी करते वह पकड़ा गया था तब भी माँ ने इस बात को अनसुनी कर उसका संतानवत ही आदर यत्न किया एक बार उनकी संगनी गुलाब माँ सेविका को किसी त्रुटि के लिए डांट रही थी माँ के कारण पूछने पर गोपाल माँ ने कहा तुम्हें कहने से क्या लाभ तुम तो किसी के दोष ही नहीं देख सकती इस पर माँ ने बहुत तथ्यपूर्ण उत्तर दिया मेरे दोस्त न देखने से कोई प्रलय नहीं हो जाएगा मानो तो दोष है ही उसके दोष क्या देखना माँ का अंतिम ही नहीं बल्कि सर्वोच्च उपदेश भी यही है अगर शांति चाहते हो तो किसी के दोष न देखो कोई पराया नहीं है सभी को अपना बना लेना सीखो माँ की तीसरी विशेषता है उनकी पूर्ण निरहंकारिता योगावता श्री कृष्ण द्वारा देवी के रूप में पूजित होना विश्व विजय स्वामी विवेकानंद द्वारा उच्चतम सम्मान प्राप्त करना असंख्य नर नारियों के गुरु पद पर आसीन होना तथा सैकड़ों के मुँह से रात दिन तुम लक्ष्मी हो तुम जगदम्बा हो इत्यादि सुनना इन सब को हजम कर पाना मानव की सामर्थ्य के बाहर है इतना सब होते हुए भी मां कहती थी कि मैं तो राम मुखर्जी की कन्या एक सामान्य ग्रामीण महिला हूं, मुझे तो अपने में कोई विशेषता दिखाई नहीं देती एक भक्त महिला ने कहा है जीव मात्र अहंकार से भरा है मां का ईश्वरत इसी में है कि उसमें अहंकार बिंदु मात्र भी नहीं है मां शारदा की चौथी विशेषता थी उनकी अप्रतिम पवित्रता दक्षिणेश्वर में छाँदनी रात में चंद्रमा को देखकर वे भगवान से रो रो कर प्रार्थना किया करती थी प्रभु चंद्रमा में भी कलंक है मेरे चरित्र में किसी भी प्रकार का दाग न रहे मां शारदा में काम का लेस मात्र भी नहीं था मां की पवित्रता की साक्ष्य स्वयं श्री रामकृष्ण देते हुए कहते हैं यदि वह इतनी शुद्ध और पवित्र न होती और विवेक होकर उस समय मुझ पर जबरदस्ती करती तो संयम का बांध टूटकर मुझ में देह बुद्धि का उदय होता या नहीं यह कौन कह सकता है माँ को राधु तथा अपना अपने भाइयों के संसार में अत्यधिक आसक्त देखकर एक बार माँ की एक संगनी को माँ के स्वरूप के संबंध में संशय हुआ था एक दिन गंगा के किनारे वे खड़ी थी अचानक उन्होंने देखा कि श्री रामकृष्ण उन्हें गंगा में बह रहे एक नवजात शिशु की लाश दिखा कर कह रहे हैं कि जिस प्रकार इससे सब से गंगा अपवित्र नहीं होती उसी प्रकार माँ को समझना अर्थात माँ गंगा के समान पवित्र है जिन्हें शक्ति अपवित्र नहीं कर सकती माँ पवित्रता स्वरूपणी थी पवित्रम चरितम यश्या पवित्रम जीवन तथा पवित्रता स्वरूपण्यय तस्मै कुर्मो नमो नम वस्तुता यदि हम माँ के गुणों को खोजने की चेष्टा करें तो उन्हें किसी भी प्रकार अपूर्ण नहीं पाएंगे गीता के द्वादश अध्याय में वर्णित श्रेष्ठ भक्त के समस्त गुण माँ में विद्यमान थे ज्ञान कर्म भक्ति संयम क्षमा करुणा स्नेह त्याग सभी माम थे सभी दृष्टि से वे एक परिपूर्ण आदर्श प्रस्तुत करती हैं इस आदर्श पर स्त्री पुरुष गृहस्थ सन्यासी नवीन पुरातन सभी का समान अधिकार है जो चाहे उनसे अपने लिए उपयोगी वस्तु ग्रहण कर अपने जीवन को धन्य बना सकता है गृहस्थ इनके अनुसरण से अपने पारिवारिक जीवन को तथा सन्यासी अपने संघ जीवन को मधुमय बना सकते हैं लेकिन माँ अपने इस समग्र गुण समूह को गोपनीयता और लज्जाशीलता के एक अभेद्य आवरण से ढक रखती थी जिसके भीतर से प्रवाहित होता था और आज भी होता है एक स्नेह में शांतिदायक निरव प्रवाह पेमामृत का प्रबल प्रवाह जो अनायास ही प्राणों को अपनी ओर खींच लेता है मन पर आधिपत्य स्थापित कर लेता है तथा अनजाने ही चरित्र को रूपांतरित करता है अंतर का स्पर्श करने वाली इस नीरव शांत स्नेहधारा की ओर इंगित करके ही भगनी निवेदिता ने माँ को एक पत्र में लिखा था मुझे स्मरण हो रहा है कि एक दिन ठाकुर की संध्या आरती के समय मैं पूर्वक तुम्हारे कमरे में बैठकर ध्यान करने का प्रयत्न कर रही थी तब मैंने यह क्यों नहीं समझा कि तुम्हारे प्रिय चरण तले छोटे शिशु सा बन, बना रहना ही पर्याप्त है माँ तुम प्रेममय हो किंतु वह प्रेम हमारे सांसारिक प्रेम की तरह उद्दाम या उत्तेजनापूर्ण नहीं है वह केवल एक शांत शांति है जो सर्व कल्याण करता है किसी का अमंगल नहीं करता प्रिय माँ मेरी इच्छा होती है तुम्हें एक सुंदर वंदना गीत अथवा प्रार्थना भेजो किन्तु तुम्हारे संदर्भ में लगता है कि वह बहुत कोलाहलपूर्ण होगा सचमच तुम प्रभु की अत्याश्चर्यमय वस्तु हो और शिशु की तरह आनंद मनाने के अतिरिक्त तुम्हारे पास नीरव रहना ही उचित है भगवान की समस्त विस्मयकारी वस्तुएं अत्यंत नीरव है जो अनजाने में हमारे जीवन में प्रवेश करती है सूर्य किरण पवन उपवन गंगा माधुर्य ये सभी तुम्हारी तरह ही है माँ के जीवन उनकी वाणी तथा उनके चित्र से एक निरव प्रेमाकृति का स्नेह व शांति का प्रवाह प्रवाहित होता है जो अपने आप हृदय द्वार पर उपस्थित होता है हृदय का पाठ उन्मोचित करते ही हम उसका स्पर्श पा सकते हैं श्री रामकृष्ण के त्यागी संतानगण स्वामी विवेकानंद जी स्वामी ब्रह्मानंद जी स्वामी प्रेमानंद जी आदि जिन्होंने इसे पहचाना तथा अनुभव किया था वे कभी माँ का प्रचार नहीं करते थे वे माँ की पूजा तथा उन्हें प्रणाम करके ही अपने को कृतार्थ अनुभव करते थे अनंत शक्ति शक्तिमयी माँ जगदम्बा ने इस करुणा मूर्ति में आविर्भूत होकर हमें उनकी चरण वंदना एवं पूजा करने का अवसर प्रदान किया है यही उनका सबसे बड़ा अवदान है मां के चरणों में प्रणाम कर अपने श्रद्धा सुमन उनके चरणों में निवेदन कर बालक के समान उनके सामने बैठकर हम अपने जीवन को धन्य बनाएँ